सब जब, जब सोता सुधर नहीं पावे बोले सो सोता बड़ा से हैं जप तप संयम आचार ये सब सुपने के दहार तीर्थदान जग प्रतिमा सेवा ये सब सुपना देवा देवा कहना सुनना हारो जीत पछा पछी सुपनों विपरीत जब जब सोता सुर नहीं पावे बोले सो सोता बड़ा वे संयम भरम किरण And the wonder how it all came to an end. Just a person, just a man, all charred. Yes, but you're not. जब जब सोता सुध नहीं पावे बोले सो सोता बड़ा वे संयम भरम किरण अंध रुंद हैसे है जप तप आचार ये सब रुपने के बाहार तीर्थ दान जग प्रतिमा सेवा ये सब सुपना देवा देवा कहना सुनना हार जीत पछा पछी सुपनों विपरीत चार वरण हो आश्रम चार सुपनायन तर सब दहार शत दर्शन आदि भेद भाव सुपनांतर सब दर राजा राना तप बलवंता सुपना मही सब बर तंता पीरौलिया सबे सयाना, ख्वाब माही बरते धना नाम काजी सैयद हो सुनतान ख्वाब माही सब कर पयाना शां जोग नो धा भक्ति सुपना में सुपने एक काया कसनी दया ओ धर्म सुपना सुर्गर बंधन करना काम क्रोध हत्या पर न सुपना मही नरक निवास आदि भवानी संवा ये सब सुपना वा देवा, देवा ब्रह्मा विष्णु दस तार सुपनाय तर सब व्यार उदिज से डज जे रजयंडा सुपन रूप बर ते ब्रह्मंड उपजे बर तेरू दिन सावे सुपने अंतर सब दर्शावे साव त्याग ग्रहण सुपना बहारा जो जागे तो सबसे न्यारा जो कोई साधु जागिया सावे सो सतगुरु के शरण आवे क्रत कृत बिरला जोग सभागी गुरु चेत शब्द मुख जगी संशयमोह भर मुनी सुनास आत्म राम सहज प्रकाश राम संभाल सहज धर ध्यान पाछे सहज प्रकाश ज्ञान जन दरिया सोई बड़ भागी सूरत ब्रह्म ज्वार उठा जब जब तूफानों में तट मेरा मछधार हो गया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 चलने का आभास दे गया नैनों में चुभ गए अश्रुकण आशाओं का दर्पण फूटा कदम बढ़ाते ही आगे को फिसले पांव गीत घट फूटा ठहर गए अधरों पर आंसू बिखर गया उल्लास धूल में चाहे लुटी सोई अंगड़ाई उलझ गया मधुमास सूल में गीत बन गई मौन वेदना भाव छले के छले रह गए दर्पण ने सब कुछ दर्पण ने सब कुछ कह डाला अधर सिले के सिले रह गए अंतर में पतझार छिपाए उपवन में आंधी बोराई हर सिंगार झर गया अजाने झुलस गई लतिका तरुनाई बिखर गया मन भावन सौरभ रही देखती साध कु धूल धूसरित सूना अंबर खोई सी रजनी उजियारी टूट गई डाली से डाली उखड़ गई सासों से धड़कन ठूठ बनी रह गई कामना उजड़ गई कसमों की कसकन यौवन में फूटे अंकुर के पात हिले के हिले रह गए, उपवन की लुट गयी बहारें, फूल खिले के खिले रह गए, अनजाना सा एक सपेरा मंत्रों की डोली चढ़ आया नागिन उसी बीन की धुन में अपना ही हो गया पराया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 अब फूटा तब फूटा फिर भी हम कितने सपने से लेते सपने में भी हम कितनी आस्था कर लेते कि सपना भी सच मालूम होने लगता है आस्था हो तो सपना भी सच हो जाता है सच मालूम होता है कम से कम और न मालूम कितने सपने हैं जितने लोग हैं उतने सपने हैं जितने मन है उतने सपने हैं संसार के सपने हैं त्याग के सपने हैं नर्क के सपने हैं स्वर्ग के सपने हैं जो जानते हैं उनका कहना है सपने देखने वाले को छोड़कर और सब सपने सिर्फ दृष्टा सत्य सब दृश्य झूठे और यही क्रांति है दृश्य से दृष्टा पर आ जाना यही छलांग स्वप्न तो झूठ है ही सपनों को देखने वाला भर झूठ नहीं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 यही ध्यान यही समाधि और फिर देर नहीं लगती अमी झरक बिकसत कमल झरने लगता अमृत कमल खिलने लगते तुम जागो भर स्वप्न तुम्हें सुलाए सपनों ने तुम्हें मादकता दे दी तुम्हारी आंखों को बोझिलता दे दी तुम्हारी पलकों को सपनों ने बंद कर दिया है और तुम जानते थी हो ऐसा भी नहीं कि नहीं जानते ऐसा भी नहीं कि दरिया कहे तब तुम जानोगे रोज कोई अर्थी उठती मगर मन में एक भ्रांति बनी रहती कि अर्थी सदा दूसरे की उठती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 दसों बैठ कर रोने लगी एक फकीर राहत से गुजरता था भले चंगे दस आदमियों को रोते देखा पूछा हुआ क्या किस लिए रोते हो उन्होंने कहा हमारा एक सांसिको गया घर से दस चले थे अब हम नौ। फकीर ने एक नजर डाली दस ही थे पूछा जरा गिनती करो देखी उनकी गिनती समझ गया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 तो गिनती उठी एक पड़े दो छांटे, गिनती उठी दो और ऐसी गिनती बढ़ती गई और जब दस छांटे पड़े और गिनती उठी दस तो उन दसों ने फकीर के पैर पकड़ लिए उन्होंने कहा महाराज ठीक पर तुम्हारा बड़ा धन्यवाद कि खोए को मिला दिया कि डूबे को बचा लिया कि जिससे हम समझते थे चूक ही चुके उसे लौटा दिया सदगुरु सिर्फ चांटे मार रहे करारे मारते छठी का दूध याद आ जाए ऐसे मारते लेकिन नींद गहरी है कोई और उपाय नहीं खूब झकछोरे जाओ तो ही शायद जागो और एक बार अपनी गिनती कर लो तो बस सेफ करने को कुछ भी नहीं रह जाता सब जब सोता सुध नहीं पावे बोले सो सोता बड़ा वे और जगत में जो लोग बोल रहे सो रहे और बोल भी रहे हैं आखिर वार्ता तो चली रही है वो सब नींद में बड़बड़ा रहे हैं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 तुम्हारी बेईमानियां तो बहुत छोटी छोटी लेकिन तुम्हारे धार्मिक व्यक्तियों तुम्हारे पंडित पुरोहितों तुम्हारे मुल्ला मौलवियों की बेईमानियां तो बहुत बड़ी हैं। ईश्वर का कोई पता नहीं और कहते हैं हां ईश्वर है जोर से कहते छाती ठोंक के कहते हैं कि ईश्वर है ईश्वर को जाना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 एक नई जीवन दृष्टि को जन्म दिया एक नया शब्द गढ़ा एग्नास्टिक नास्तिक का अर्थ अंग्रेजी में होता है जो मानता है कि मुझे ज्ञात नास्तिक का अर्थ होता है ज्ञानी पंडित फक्सले ने नया शब्द गढ़ा एग्नास्टिक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 उसने छ मुझे कोई नया शब्द गढ़ना पड़ेगा क्योंकि तो लोग पूछते हैं कुछ न कहो तो अभद्रता मालूम होती और लोगों ने तो सीधी कोटियां बांध रखी या तो कौनास्तिक या कहो आस्तिक मगर दोनों हालत में झूठ हो जाता है तो हक्सले ने सिर्फ 100 साल पहले एक नया शब्द गढ़ा एग्नास्टिक एग्नास्टिक का अर्थ होता है मुझे पता नहीं मुझे अभी कुछ भी पता नहीं खोज रहा हूं तलाश रहा हूं टटोल रहा हूं मैं कहूंगा हक्सले कहीं ज्यादा धार्मिक व्यक्ति है बजाय तुम्हारे शंकराचार्यों के कि वेटिकन के पोप के ज्यादा धार्मिक आदमी क्योंकि धर्म यानी ईमान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 तो तुमने सारे सागरों का राज समझ लिया जल का सूत्र समझ आ जाएगा जल का स्वभाव समझ आ जाएगा सब जग सोता सुध नहीं पावे बोले सो सोता बरलावे और यहां पंडित हैं पुरोहित हैं और प्रवचन दिए जा रहे हैं और धर्म धर्मशास्त्र समझाए जा रहे हैं रामायण पढ़ी जा रही है गीता पढ़ी जा रही है कुरान समझाए जा रहे हैं किससे तुम समझ रहे हो समझाने वाला छाती पे हाथ रख के कह सकता है कि उसने जाना है जरा उसकी आंखों में झांको उसकी आंखें उतनी ही अंधी है जितनी तुम्हारी शायद थोड़ी ज्यादा हूं कम तो नहीं क्योंकि उसकी आंखों पर शब्दों का और शास्त्रों का बोझ तुमसे ज्यादा है जरा उसके जीवन में तलाश और न तो तुम्हें सुगंध मिलेगी शक्ति की और न तुम्हें आलोक मिलेगा आत्मा का जरा उसके पास बैठ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 कब आएगा नवल सवेरा? कब जागेगा सूरज मेरा देख अंधेरे की तरुणाई मन की चाह मिटी जाती इंतजार करते करते सारी उम्र कटी जाती जिधर देसता नैन उठाकर सघन बबूलों के कानन पुष्प जले कुंजों में खिलकर मरुथल हरे हरे मधुबन देख तपन सारी धरती मन की प्यास लुटी जाती यही आस लेकर जीता था चाहे स्वयं वरदान बनेगी प्रश्ना की अनवरत साधना सावन का प्रतिमान बनेगी देख पतझरों में सावन को घिरी घटा सिमटी जाती सूरज बनकर उग आने का प्रलय प्रथा जगते संकल्पों का किंतु प्रकंपित नक्षत्रों सा मन अकुआ वैकल्पों का संसयश चिंतन करते ही जीती गोट पिटी जाती है नित्य किरण चुम कर स्वय स्वप्न जगा जाती है किंतु सांझ के में मौन वेदना छा जाती है अंगुली पोर पोर गिनते ही थककर स्वयं हटी जाती है इतनी दूर आ गया चलकर फिर भी लक्ष्य न दिख पाता है मेरे देव नैनो का दर्शन दुविधा बनकर भटकाता है इंतजार करते करते ही सारी उम्र कटी जाती इंतजार ही इंतजार में उम्र को बिता दोगे आशा ही आशा में उम्र को गवा दोगे या कि कुछ पाना है? पाना है तो कल पर मत छोड़ो पाना है तो आज और अभी झाको पाना है तो तालो मत क्योंकि टालना सोने की एक प्रक्रिया है टालना नींद का एक ढंग है टालना नींद की दवा है तालो मत ये मत कहो कल आज अभी जागना है तो अभी सोना है तो कल जो सोया सुखोया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 फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम थे फिर तुम नए हो जाओगे फिर तुम्हारा संबंध शाश्वत से जुड़ जाएगा अमीर झरक बिकसत कमल संशय मोह भ्रम की बैन बड़ी अंधेरी रात है और अंधेरी रात बनी है संशय मोह भ्रम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 मैनेजर कभी का तो घर जा चुका था ठहरने को कोई जगह न मिलती थी तो उस महिला ने कहा मेरे ही घर रात गुजार दो दो चार घंटे तो रात और बची फिर सुबह उसका होटल चले जाना ऐसे बात बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, बढ़ती गई। और फिर बिगड़ के रही उस विचारत में लिखा है काश उस रात ट्रेन लेट ना होती तो मैं कभी पैदा ही ना होता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 और जो हम पाल लेते हैं वो भी मौत हमसे छीन लेते संशय मोह भ्रम की रैन हमारे मोल क्या हैं हमारी आसक्तियां क्या हैं बस ऐसे है। संयोग बसात नदी नाव संयोग और कितने भ्रम हम पाल लेते हमने एक दूसरे से कितनी आशाएं कर रखी कितनी अपेक्षाएं कर रखी ये भी नहीं सोचते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 और मोह भ्रांतिया टूटती हैं रोज मगर नए मोह हम बना लेते ऐसे भ्रम मोह संशय अनिश्चय की ये अंधेरी रात इस अंधेरी रात में हम खोज में लगे किसको खोज रहे हैं यह भी पक्का नहीं पश्चिम में दर्शन शास्त्र की परिभाषा ऐसी की जाती कि दार्शनिक ऐसा अंधा है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 खूब धुएं जम जाता है धूल बैठ जाती है बच्चों के पास तो थोड़ा निर्दोष चित्त भी होता है बूढ़ों के पास कहा निर्दोष चित्त जीसस ने कहा है जो फिर से बच्चों की भांति हो जाएंगे वही मेरे प्रभु के राज्य में प्रवेश कर सकते तुम्हें तो सीखनी होगी कला फिर से बच्चों के भांति होने की छोड़ना होगा तथा कथित ज्ञान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 अनबोली सांस किंतु वैसी की वैसी है गागर तो बूंद बूंद रिसती ही जाती है जीवन की आस किंतु वैसी की वैसी है। बासंती मौसम में साख साख जागे जब फूल सी उमंग और रह रह कर बढ़ती है अभिसापों की करवट लेकर तब अंगड़ाई पतझर का हाथ पकड़ धीमे से चढ़ती है पखरिया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 लेकिन सिर्फ पछतावे में भी कुछ सार नहीं जब तक सकती है जागो और कल का क्या पता अगले क्षण का भी पता नहीं श्वास जो बाहर गई भीतर आएगी भी इसका भी पक्का नहीं इसलिए जागो क्षण भर भी मत टालो इसी क्षण जागो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 कि जगत की सेवा करो कि अस्पताल खोलो कि स्कूल बनवाओ यह सब सपना लेवा देवा ये सब सपने का लेन देन है कहना सुनना हार और जीत यहां बिना जागे कुछ भी कहो और कुछ भी सुनो हारो की जीतो पछा पछ्छी सुपनो विपरीत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 ये सब व्यवहार सपने में चल रहा है पीर ओलिया सबे सयाना ख्वाब मही काजी सैयद और सुल्ताना ख्वाब मही सब करत पायाना, सांख जोग और नौदा भक्ति सपना में इनकी एक वृत्ति कहते हैं कि सांख्य का अपूर्व शास्त्र योग की तपस्या नौ प्रकार की भक्तियां ये सब सपने की ही वृत्तियां ऐसे क्रांतिकारी वचन बहुत मुश्किल से खोजे खोजे नहीं मिलते क्यों इन सबको सपने की वृत्ति कहते हैं दरिया अनुभव मात्र सपने है क्योंकि अनुभव तुमसे अलग अनुभोक्ता सत्य समझो ध्यान में बैठे भीतर प्रकाश ही प्रकाश हो गया तो तुम्हारे भीतर दो है अब एक वह जो जानता है कि प्रकाश हो रहा है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 खूब रसपूर्ण है खूब आनंद मालूम होगा लेकिन ये नए सपने की शुरुआत मन अंत तक पीछा करेगा मन अंत तक डोरे डालेगा मन अंत तक खींचेगा कहेगा आह देखो कैसे धन्य भागी हो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 तो इस नए भ्रम पड़ जाना जानते रहना कि मैं तो जानने वाला हूं मैं प्रकाश नहीं ये प्रकाश तो मेरे सामने दृश्य मैं दृष्टता हूं ये प्रकाश तो अनुभव है मैं अनुभोगता हूं अपने को निरंतर साक्षी साक्षी साक्षी ऐसी याद दिलाते रहना तब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 काया कस्नी दया और धर्म कितनी ही कसो काया को कितना ही सताओ हो जाओ महामुनि कुछ भी न होगा कितना ही धर्म करो कुछ भी ना होगा सपने स्वर्ग और बंधन कर्म बड़ा अद्भुत वचन है तुम्हारे स्वर्ग भी स्वप्न है तुम्हारे नरक भी स्वप्न है और तुम जिन बंधनों को सोचते हो कि कर्म का बंधन है वो भी तुम्हारे सपने क्योंकि तुम कर्ता नहीं हो द्रष्टा हो कर्म का बंधन तुम पर हो ही नहीं सकता यह क्रांति का बड़ा आग्नेय सूत्र है तुम्हें पंडित पुरोहित यही समझाते रहे कि कर्म का बंधन अगर तुम दुख पा रहे हो तो पिछले जन्मों के किए गए कर्मों का फल भोग रहे हो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 और वही शुद्ध वर्तमान परमात्मा का द्वार है, निर्वाण का द्वार है। हम संसार में भी सपने संजाते हैं, हम परलोक के भी सपने संजाते हैं, हमने सपने ही सपने बसा लिए तुम न अगर मिलते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 हरित वृक्ष बन गए बराती कोकिल की कुजी सहनाई, कलित कल्पना की गीतों से अनदेखी हो गई सगाई कितना मादिक मिलन तुम्हारा कितना अभिनव सृजन तुम्हारा तुमने अगर बनते वसंत तो मन अंगारे रह जाते किसके कुंतल मेघ सावरे देख नाच उठता मयूर मन पीला दर्द हरा रखने को कब आताले जलधर सावन मेरे प्यासे अधर बावरे भैरव राग नित दोहराते झूले पड़ते नहीं डाल पर सूखे स्वर मल्हार न गाते तुम आए तो थिरक उठा मन छाए रस में काले बादल कजरारे केसों का सौरभ घुलकर बना नयन में काजल तन भी बहका मन भी बहका गह कुठी चंचल पुरवाई मधुरसाल बन जागी सुधियां हुआ मादक अमराई तुम बरसे तो सुधिया सरसी तुम हरसे तो बुने बरसी तुम न अगर बनते सावन तो अंकुर अन्यारे रह जाते तुम न अगर मिलते तो मेरे गीत कुआरे ही रह जाते यह बात दोनों जगत पे लागू है इस जगत में भी प्रेमी और प्रेस इसी तरह के सपने सजा रहे और उस जगत में भी भक्त और भगवान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 उपजे बढ़ते अरु बन सावे सुपने अंतर सब दर्शावे ऐसी सारी बातों को स्वप्न समझना जो पैदा होती हैं क्षण ठहरती हैं और विनष्ट हो जाती है जो न कभी पैदा होता न कभी विनष्ट होता उसे खोज लो वही असली संपदा है वही साम्राज्य साक्षी कभी पैदा नहीं होता और साक्षी कभी मरता नहीं साक्षी का समय से कोई संबंध ही नहीं साक्षी कालाती थी, थी और ध्यान में इसी साक्षी की झलक आने शुरू होती ध्यान का अर्थ है स्वप्न रहित हो जाना विचार रहित हो जाना ताकि साक्षी की झलक अनिवार्य रूपे फलित होने लगे त्याग ग्रहण सुपना व्यवहार जो जागे सो सबसे न्यारा अनूठी बात कहते हैं दरिया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 रत्ती भर भी फर्क नहीं एक कहता लाखों मेरे मैं मालिक दूसरा भी यही कह रहा है कि मैं मालिक मैंने लाखों छोड़ दी, मेरे थे तभी तो छोड़ दी। दो असीम चीज एक झाड़ के नीचे बैठे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 पहले इनका क्यों नहीं हो सकता उसने तो मुझे बेचना ही नहीं मैं बेचूं तब तो तुम खरीदो ना कैसे खरीद लोग रात चांद चांदनी अफिंची खरीदो बेच रहे तुम्हारा यहां क्या है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 लात मारने का अहंकार वही का वही अहंकार तुम जरूर जब तुम्हारे पास लाखों रहे होंगे तो सड़क पर चलते होगे इस इस से लाखों मेरे पास मुल्ला नसुद्दीन और उसका बेटा दोनों एक नाले को पार कर रहे थे बरसाती नाला मुल्ला ने छलांग मारी अस्सी साल का बूढ़ा मगर मार गया छलांग उस पार पहुंच गया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 तेरी जेब में क्या है खाली जेब खोखी आत्मा गेरा बीच बीस तक पहुंच गया यही चमत्कार मैं भी पूछना चाहता हूं कि बीच तक तू पहुंचा कैसे मैं तो सौ नगद कलदार जब तक खीसे में न रखू घर से नहीं निकलता गर्मी रहती शान रहती अकड़ रहती बल रहता जवानी रहती लोगों के पास धन होता है तो उनकी चाल और होती तुमने भी गौर किया जब खीसे में रुपए होते हैं तुम्हारी चाल और होती जब खीसे में रुपए नहीं होते तुम्हारी चाल और होती अभी तक न ख्याल किया हो तो अब करना जब आदमी पत्प होता है तब उसकी चाल देखो इस संबंध में बड़ी खोजबीन की गई और ये पाया गया है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 चलता था लोग नमस्कार करते थे झुकझुक जाते थे रोप था मैं कुछ हूं ये बल था जीने के लिए कुछ आधार था फिर यही कलेक्टर रिटायर हो गए अब इसको कोई नहीं पूछता रास्ते से गुजर जाता है लोग नमस्कार भी नहीं करते घर में भी लोग नहीं पूछते क्योंकि तो जब तक कलेक्टर था पत्नी भी आदर देती थी अब पत्नी भी डांटती कि ना खांसते थकारते बैठे रहते कुछ करो बच्चे भी नाराज होते कि बूढ़े से कब छुटकारा हो कि हर चीज में अड़ंगेबाजी करता आरंगेबाजी करेगा उसकी जिंदगी भर की आदत कलेक्टर था हर काम में आरंगेबाजी करता रहा वही उसकी कुशलता थी सरकारी अफसरों की कुशलता ही एक कि जो काम तीन दिन में हो सके वो तीन साल में न होने के उसमें ऐसे अड़ंगे निकाले ऐसी तरकीबें निकाले फाइलें इस तरह घुमाए कि भगवर खाती रहे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 पत्नी भी इसको मानती थी पहले इसको थोड़ी मानती थी वो जो हर महीने तनख्वा आती थी उसको मानती थी अब तनख्वा भी नहीं आती अब नई साड़ियां भी नहीं आती अब नए गहने भी नहीं आते अब, अब इसको मानने से मतलब क्या है अब तो एक ही आशा है कि ये किसी तरह विदा हो जाए तो जो बीमा करवाया है मुल्ला नसुद्दीन उसकी पत्नी और उसका बेटा गए थे मुल्ला नसुद्दीन झील में तैरता दूर निकल गया बेटा भी उतरना चाहता था झील में माने का तू रुख पेटन का क्यों और पिताजी गए तो पिताजी को जाने दे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 जैसे ही कुर्सी गई कुछ भी नहीं अभी देखा नहीं दो चार दिन पहले अफवाहों में खबर थी। वापस ले लिया भूतपूर्व राष्ट्रपति की यह हालत हो जाती कितना फर्क पड़ता है कोई गिरी इस उम्र में रोज रोज यात्रा करते भी नहीं है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 वो सत्ता में ही बना रहना चाहता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल उन्होंने कष्ट कर लिया था कि मरूंगा तो कुर्सी पर ही मरूंगा नहीं तो मरूंगा ही नहीं कुर्सी पर ही मरे क्योंकि मरो कुर्सी पर तो उसका भी मजा और है की सम्मान मिलता है बैंडबाजी बचते फौजी टैंक पर सड़क मरने का मजा ही और ऐसे ही मर गए ना बैन बजे न बाजे बजे ना मिलिट्री आई ना झंडे फहराएगा गए ना झंडे झुकाएगा ये भी कोई मरना कुत्ते की मौत मरने मरने में भी लोगों ने फर्क कर रखा है मर गए तो भी मैंने सुना है एक राजनेता मरा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 पद पर रहते हैं लोग तो लंबा जाती उनकी जिंदगी पद से हटते ही घट जाती उनकी जिंदगी धन की बड़ी अकल है पद की बड़ी अकल है होता है तो आदमी अकड़े रहते हैं और छोड़ देते हैं तो अकड़े रहते तुम जैन शास्त्र पढ़ो बौद्धों के शास्त्र पढ़ो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 तुम सिकंदर को भी पहचान लोगे तुम महावीर को भी पहचान लोगे मगर जनक को पहचानना बहुत कठिन हो जाए क्योंकि जनक रहते तो सिकंदर की दुनिया में और रहते महावीर की तरह जनक जनक का जीवन न तो त्याग है न भोग वरण साक्षी भा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 ये बात जरा सूक्ष्म है भोग और त्याग बड़े आसान है स्थूल है ऊपर ऊपर से दिखाई पड़ते